श्रीमद्भगवद्दीता शंक्यध्याद्यसूयो ननुति मे मतन विमूढ़स्तान्दिष्टाचेत ये तोता मम मतम। न अभ्यसूयो तो न अनुवर्तन्ते। मे मतम सर्वेश ज्ञानेशु विविध मूढ़ा ते सर्व ज्ञान तान विद्धि नष्टान नाशम गतान अचेतसह अविवेकिन परंतु जो उनसे विपरीत है मेरे इस मत को निंदा करते हुए इस मेरे मत के अनुसार आचरण नहीं करते वे समस्त ज्ञानों में अनेक प्रकार से मूढ़ हैं सब ज्ञानों में मोहित हुए उन अविवे अविवेकियों को तो तो नाश को प्राप्त हुए ही जान पुनः कारणात् कारणात्दी मत न अनुतिषंती परधर्म अनुतिष्ठन्ति पर स्वधर्म च न अनुवर्तन्ते। तत्प्रतिकूला कथम न विभ्यति तक्षाशन क्रमदोषात् आह तो फिर वे लोग किस कारण से आपके मत के अनुसार नहीं चलते दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करते हैं और स्वधर्माचरण नहीं करते आपके प्रतिकूल होकर आपके शासन को उल्लंघन करने के दोष से क्यों नहीं डरते इसमें क्या कारण है इस पर कहते हैं चेष्टते सदृश चेषते स्वी प्रकृतिर्जान वनपी प्रकृति यानी भूताह कि सदृशमु चेषते क्या स्वयं स्वीया प्रकृते, प्रकृते, प्रकृते, है। प्रकृते है नाम पूर्वकृत धर्माधर्मा संस्कारो वर्तमान जन्माद अभिव्यक्ता प्रकृति तस् सदृशम एव सर्व जंतु ज्ञानवान किम किन मूर्खा सभी प्राणी एवं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं अर्थात जो पूर्व कृत पूर्वकृत पाप आदि का संस्कार वर्तमान जन्मादि में प्रकट होता है उसका नाम प्रकृति है उसके अनुसार ज्ञानवान भी चेष्टा किया करता है फिर मूर्ख की तो बात ही क्या है तस्मात्तिम या भूताने निग्रह किं करिष्यति मम वा अन्य वा इसलिए सभी प्राणी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव की ओर जा रहे हैं इसमें मेरा या दूसरे का शासन क्या कर सकता है यदि सर्व जंतु आत्मन प्रकृति एव चेष्टते न च प्रकृतिशून्य कचिथ अस्त तथा पुरस्कार सेपत्ते शास्त्रक्य प्राप्त इदम उच्च यदि सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं प्रकृति से ही रहित कोई है ही नहीं तब तो पुरुष के प्रयत्न की आवश्यकता न रहने से विधि निषेध बतलाने वाला शास्त्र निरर्थक होगा इस पर यह कहते हैं इंद्रियस्य तो इंद्रियस्य अर्थे तोष से परिपंथिनौंद्रिय्रियंद्रििया शब्द इष्ट राग अनिष्टे द्वेश्व्रििया रागदेशनौ इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के शब्दादि विषयों में राग और द्वेष स्थित है अर्थात इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों अवश्य करते हैं तत्र अयम पुरस्कार से शास्त्रार्थ से च विषय उच्य वहां पुरुष प्रयत्न की और शास्त्र की आवश्यकता का विषय इस प्रकार बतलाते हैं शास्त्रार्थे एव राग शास्त्रा प्रवृत्त पूर्वम एवं रागद्वेश वशम न आगछे वर्तने में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वह पहले से ही राग द्वेष के वश में न हो या ही पुरुष से प्रकृति सा रागद्वेश प्रवर्त तदा स्वधर्म परित्याग परधर्माष्ठान तयती अभिप्राय यह कि मनुष्य की जो प्रकृति है वह राग द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में मनुष्य को नियुक्त करती है तब स्वाभाविक ही स्वधर्म का त्याग और परधर्म का अनुष्ठान होता है यदा पुनः राग रागद्वेश तत्तिपक्षेण नियम नियम नियमयति तदा शास्त्रदृष्टि एव पुरुषो भवति न प्रकृति प्रकृतिवश परंतु जब यह जीव प्रतिपक्ष भावना से रागद्वेश का संयम कर लेता है तब केवल वाला हो जाता है फिर यह प्रकृति के वश में नहीं रहता तस्मा तय रागद्वेश वशम न आगछे यतः तौ तो ही अच्छा पुरुष से परिपंथिनौयो मगस्थ विघ्नकर्ता तस्करो तस्कर इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को रागद्वेश के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे राग ही इस जीव के परिपंथी हैं अर्थात चोर की भांति कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं तत्र तगद्वेश प्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थम अपि, अन्यथा परधर्म अपि धर्मवाद अनुष्ठेय तद असत राज द्वेशयुक्त मनुष्य तो शास्त्र के अर्थ को भी उल्टा मान लेता है और परधर्म को भी धर्म होने के नाते अनुष्ठान करने योग्य मान बैठता है परंतु उसका ऐसा मानना भूल है श्रेयां विगुणः विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता सधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह श्रेयान प्रस्य तरह स्वधर्म स्वधर्मो विगुण अपि दिगत गुण अभी अनुष्ठीयम परधर्माः स्वुष्ठिता सात गुण्यन संपादिता अभी अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए अर्थात अंग प्रत्यंगों सहित संपादन किए गए भी परधर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म कल्याण कर है अर्थात अधिक प्रशंसनीय है स्वधर्मे स्थित निधनम मरणम अभी श्रेय परधर्म स्थित परधर्मो भयावहः नरकादि भयावहो नरकादिलक्षण भयम यतः परधर्म में स्थित पुरुष के जीवन की अपेक्षा स्वधर्म में स्थित पुरुष का मरण भी श्रेष्ठ है क्योंकि दूसरे का धर्म भयदायक है नरक आदि रूप भय का देने वाला है अर्जुन उच अर्जुन बोले यद्यपि अनमूल ध्यान पुनस रागदेशौ इति च तदुक तत्सक्षिप्त निश्चित च तद् एव इदे ज्ञात ईछन अर्जुन उवाच ज्ञाते तस्मिन् तदुच्छेदाय तदु्छेद यन इति यद्यपि ध्यायतो विषयान् विषयान पुष रागदेश यश्य परिपंथिनो इत्यादि प्रकरणों में अनर्थ का मूल कारण बतलाया गया पर वह भिन्न भिन्न प्रकरणों में और अनिश्चित रूप से कहा गया है इसलिए वह अनर्थों का कारण ठीक यही है इस प्रकार निश्चय पूर्वक और संक्षेप से जानने में आ जाए तो मैं उसके उच्छेद के लिए प्रयत्न करूँ विचार से उसके जानने की इच्छा करते हुए अर्जुन बोले अथ कम पापम तिरति पुरछन्नपिष् बलादेव नि अथ केतुभूते प्रयुक्त सन्ज्ञाइव भृत्य अं पाप कर्मचर आचरती पुरुषः स्वयं अनिक्ष अपि हे वाष्व विष्णुकुल प्रसूत बलाद इव निजित इति उक्तो दृष्टानत हे विष्णु कुल में उत्पन्न हुए कृष्ण किस प्रधान कारण से प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष स्वयं न चाहता हुआ भी राजा के प्रयुक्त किए हुए सेवक की तरह बलपूर्वक लगाया हुआ सा कर्म का आचरण किया करता है